सर्वधर्मस्वरूपिने सेमस्विणे अवताररिष्ठाकृष्णा ते नम जननी शवीं रामक जगद्गु पादपद्म नमः प्रणमा नम श्रीयतिराजा विवेकानंदसूर सच्चिसुखस्वू तापहारिने नेतापहारीणे ने। स्वामी निर्विकल्पानंद जी एवं भक्तप्रिंद बहुत हर्ष की बात है फिर महाराज लोग बीच में आए हुए अपने लॉन्ग टाइम क्या दो साल की बात होगा महाराज आई थिंक दो साल के बाद बीच में उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था उसके कारण से नहीं आ पाया बहुत प्रोग्राम कैंसिल किया हम लोग भी एक बार किए थे पिछले साल अंत में वो बोला नहीं मैं आप नहीं आ पाऊँगा महाराज कहाँ जाना है चिकित्सा के लिए तो इस साल तो हर जगह पे रामकृष्ण मठ मिशन सब केंद्र में भगवान श्री राम देव के एक सौ पचहत्तरवीं तम की उसके बारे में उसके वही संदर्भ पे उत्सव माना जा रहा है सो सोचा उसकी अवसर पर वचनामृत की आलोचना महाराज तो आप महाराज की जो सब्जेक्ट दीजिए बहुत अच्छे करेंगे लेकिन विशेष तो वचनामृत दिल्ली में भी कई जगह पे हम लोग स्टडी सर्कल चल रहा है तो इट्स वेरी अप्रॉपरीट दट महाराज वुड टॉक अबाउट वचनामृत सो आज से सात दिन होगा आज से पहले दिन सब सबके बताइए महाराज पहले यहाँ उपनिषद के बारे कई उपनिषद का क्लास लिया था ये वचनामृत क्लास पहले ही बार हो रहा है सबको बहुत महाराज के वचन सुन के प्रेरणा मिलेगा यही मैं आशा व्यक्त करता हूँ अभी महाराज आसे होके सात दिन महाराज करेंगे नमस्कार यस्य वीर्य न कृतिन वुना राम कृष्ण सदा वंदे तंत्री स्रम ओ नमो भगवते श्रीरामकृष्णा नम पर श्रद्धया शांताजी महाराज उपस्थित सन्यासी मंडली एवं सब भक्तजन जैसे कि पूजनी महाराज ने बात कही कि एक लंबे अरसे के पश्चात हम सब इस मंदिर में पुनः आने का सौभाग्य से लाभान्वित हुए हैं जी मंदिर इसलिए मैं कह रहा हूँ हम इसको बोल सकते ऑडिटोरियम बोल सकते हैं असेंबली हॉल मगर भागवत के अगर हम शरण में जाए तो भागवत कहती है ये एक मंदिर है उद्धव जी को भगवान एक जगह कह रहे हैं कि देखो उद्धव त्रिविधय ही देवालय अस्ति तीन प्रकार के देवालय होते हैं पहला देवालय तो वो है जहां पर देवता देवियों को पूजा जाता है शिव जी का मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर उपदेवताओं का जैसे यहां पर चित्रगुप्त जी का मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में दुर्गा मंदिर काली मंदिर इत्यादि ऐसे मंदिर प्रथम श्रेणी के हैं जहाँ पर कि देवता देवियों को पूजा जाता है दूसरे प्रकार के मंदिर वे हैं जहाँ पर कि अवतारों का पूजा पाठ अनुध्यान अनुचिंतन होता है मगर हे उद्धव ये दोनों प्रकार के मंदिर मेरे मत के अनुसार श्रेष्ठ नहीं हैं क्यों यहाँ पर मनुष्य अपने सकाम वासना के पूर्ति के लिए जाया करते हैं कोई भी कमना वासना हो उसके चरितार्थ के लिए हम ज़्यादातर अवतारों के मंदिर में राम के मंदिर कृष्ण के मंदिर बुद्ध के मंदिर कोई भी गुरुद्वारा कहे हम मस्जिद कहे मंदिर कहे चर्च कहें अवतारों के मंदिर और देवता देवी के मंदिर में हम जाते अपने सकाम वासनाओं के पूर्ति के लिए मगर हे उद्धव तृतीय प्रकार के मंदिर को मैं श्रेष्ठ मानता हूं वो वो मंदिर है जहां पर रूप लीला क्रीड़ादि दिशुष्ट चिंतनम अर्थात अवतारों के लीला अवतारों के बारे में जहां पर शुष्ट मनन चिंतन होता है क्यों ये ही एक प्रकार एकमात्र मंदिर है जहां पर कि अध्यात्म के पथिक अपने अपने अध्यात्म के मार्ग को उन्मोचित करने में सक्षम होते हैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ पर हम सात दिन उचरा मृत का पाठ करेंगे मनन करेंगे तो हमारे लिए एक मंदिर विशेष है हर एक ग्रंथ का अपना अपना एक मंगलाचरण होता है आप सब अवगत है वचना अमृत का भी अपना एक मंगलाचरण है बहुत ही विख्यात है तव कथा तप्त जीवन कलम शापम श्रवण मंगलम श्रीमदात भूविड़ भूदा जना अर्थ आप सब जानते हैं मूलतः है यह श्लोक गोपी गीता का है भागवत के अंतर्गत रास लीला के समय अचानक समस्त गोपियों के मन में अहंकार का उत्थान होना कि शायद भगवान मुझे ज़्यादा स्नेह करते हैं मैं उनके अधिक नज़दीक की हूँ तो अहंकार का अपने आप में होना अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक तत्व के रूप में माना जाता है गोपियों को उचित शिक्षा देने के लिए भगवान अपने आप को अंतर ध्यान करते अदृश्य हो जाते हैं विरह व्यथा बढ़ती रहती है रात भर ढूंढते रहते हैं प्रधाना गोपी अर्थात राधा कदम्ब के पेड़ को पूछती है यमुना तट को जाकर पूछती है क्या तुमने देखा क्या तुमने देखा अंत में एक दूसरे को यही कहते तब कथा मृतम हे प्रभु आपकी वचन अमृत रूपी वचन तवकथा अमृतम तप्त तो जीवनम हम। हमारे से संसारी हमारे से गृहस्थों का जीवन जो कि त्रिताप से तापित हो चुका है आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिद्यक्ति तीनों ताप से जर्जरित हो चुका है बाद में हम देखेंगे विस्तार से दो एक दिन बाद ये तीनों ताप क्या है हम सब गृहस्थों के जीवन में जो कि तीनों प्रकार के तापों से जल चुके हैं आपकी अमृत रूपी वाणी तब कथा अमृतम तप्त जीवनम हमारे लिए अमृत स्वरूप है कवि भी रीणितम कवि अर्थात ज्ञानीगण ऐसे कह गए हैं हम लोग भी ऐसे अनुभव करते हैं कवि भी रीड़ितम कलम शापहम कलम पाप कालिमा कलंक जितने भी हमारे जीवन में है आपके उपदेश आपकी वाणी श्रवण मात्र से ही हम पवित्र होने में सक्षम है भुवि ग्रंथिये भूरिदा वे श्रेष्ठ दाता है भूरिदा वे श्रेष्ठ दाता है जो कि आपके इस लीला को आपके वचन का गुणगान करते हैं बोलने की जरूरत नहीं है व्याकुलता की चरम और परम अवस्था में भगवान अपने आप को और अप्रकटित रूप में नहीं रख सके प्रकटित होने के लिए बाध्य हो गए मगर समग्र अध्यात्म के जगत में अध्यात्म के इतिहास में एकमात्र ये ही ऐसा एक श्लोक है जिसको कि हम तीन तीन अवतारों के जीवन के साथ अंगांगी रूप से जुड़े हुए पाते हैं पहले तो हम लोगों ने देखा भगवान कृष्ण के जीवन में दूसरे बार इस श्लोक को हम पाते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन में चैतन्य महाप्रभु पुरी में है प्रताप रुद्र के पास उनके बारे में वासुदेव सर्वभौम जो प्रताप रुद्र उड़ीसा अधिपति का राज पंडित था वासुदेव सर्वभौम के मुख से प्रताप रुद्र उड़ीसा का राजा वो सुनता है सुनता है सुनता है उसके भी व्याकुलता प्रभु को देखने की ललक प्रभु को देखने की तमन्ना इच्छा बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते रहा जब नहीं गया वे खबर भिजवाते हैं अद्वैताचार्य के माध्यम से खबर गई प्रभु के पास चैतन्य देव के पास कि प्रभु राजा आपसे मिलना चाहता है तुरंत इनकार कर दिया चैतन्य माँ कहते नहीं नहीं से सन्यासी का राज दर्शन का अधिकार नहीं है राजा रजोगुण आधिक्य और सन्यासी सत्य गुण का आधिक्य दोनों में कभी मेल नहीं हो सकता है। नहीं नहीं ये खबर पहुंचने के साथ ही साथ प्रताप रुद्र की व्याकुलता विरह की तीव्रता और अधिक बढ़ जाती है रहा नहीं गया उससे पागल हो गया तो प्रभु के पास खबर आई प्रभु ने कहा ठीक है एक उपाय हो सकता है तुम जाके कहो द्वैत कि वह अपने पुत्र को भेज दे पुत्र आत्मच है ना उसी के आत्मा से निकलता है तो पुत्र मुझको देख ले और वह पुत्र के मुख से मेरे बारे में सुन ले तो पुत्र का देखना ही पिता का देखना हो जाता है प्रताप रुद्र अपने पुत्र को भेजते हैं महाप्रभु को देखने के पश्चात उनके श्रेयंग को देखने के पश्चात उनके भाव समाधि का दर्शन करने के पश्चात वो भी भाव विवल हो जाता है वो जाके अपने पिता को कुछ बोल नहीं पाया कि क्या देख कर स्तब्ध हो गया अपने पुत्र के उस आनंद के प्रकाश को देखकर, उन मत्तता को देखकर पुत्र के अंदर अवतार के दर्शन के बाद जो इस और चरम संतोष की अनुभूति हुई उसको साक्षात्कार करके प्रताप रुद्र तो वास्तव में पागल ही हो गया अद्वैताचार्य के पास खबर गई वे कहते ठीक है कुछ दिन तुम और इंतजार करो कुछ दिन बाद खबर भिजवाई प्रताप रुद्र के पास अद्वैताचार्य ने की अमुक दिन प्रभु जाएंगे गुंडी चाबाड़ी अर्थात जहां पर रथ के दिन अपने मौसी के घर में जो लीला के लिए जाते हैं गुंडी चबारी जाएंगे रास्ते में दूर से तुम प्रभु का दर्शन कर लेना उन्मत तवस्था प्रताप रुद्र की पागल राजवेश कब उन्होंने छोड़ दिया था आते हैं दूर से इशारा करते अचानक एक कभी भी कहते हैं कि ये वही नीम का पेड़ है नीम के पेड़ के नीचे प्रभु कहते हैं नित्यानंद मैं बहुत थक चुका हूँ मैं जरा विश्राम करना चाहता हूँ नित्यानंद अपने उत्तरियों को घास के ऊपर बिछा दी प्रभु उसके ऊपर लेट गए अद्वैताचार्य बैठे हुए उनके गोद पर सिर रखकर प्रभु शयन कर रहे विश्राम ले रहे ऐसी लीला रची सोने के साथ ही साथ ग्भीर निद्रा में प्रवेश कर गए इशारा करते आओ आओ आओ तुम आओ, तो आओ इधर देखो दर्शन करो प्रताप रुद्र आता है कंपित कलेवर हाथ जोड़कर एक कदम दो कदम तीन कदम प्रभु का श्री अंग दर्शन करके कृतकृत्य हो जाता है पाँव के पास बैठकर कर रहा नहीं गया उससे उसके मुंह से यही श्लोक निकल आई तव कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीड़म कलम शापम श्रवण मंगलम श्री मदातम भू विगण जना ये उनके मुंह से निकलना ही था कि प्रताप रुद्र श्लोक का, का समापन होना कि चैचने देव बोल उठे कौन कौन कौन हो तुम ऐसे भागवत कौन तुम ऐसे भक्त हो जिसने मुझको ये सुनाई भाव समाधि अवस्था में उनको गले लगाते हैं तृतीय बार इस श्लोक को हम पाते हैं उसी दिन कलकत्ता में सीथी नामक स्थान में ब्रह्म समाज में प्रभु आए हुए थे ब्रह्म के आचार्य के आसन पर पावरक्तने के साथ ही साथ भगवान श्री राम कृष्ण देव को भी समाधि लग गई समाधि अवस्था में हैं दूर बैठे थे मास्टर महाशय मास्टर महाशय के मुँह से भी यही श्लोक निकल गई तवाकाम तप्त जीवनम जीवन सुनते आह आह आहा करते करते भाव समाधि से <coughs> सहज अवस्था में आए <coughs> तो जो भी हो यह एक ऐतिहासिक पट का है वचनामृत के इस मंगलाचरण के पीछे अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं या कि यात्रा रहेगी सात दिन की यात्रा त्रयोदश अध्याय से हम शुरू करते हैं दक्षिणेश्वर में भक्तों के संग प्रथम परिच्छेद दक्षिणेश्वर में मनमोहन महिमाचरण इत्यादि अनेक भक्तों के संग चलो भाई आज फिर उनके दर्शन करने चले उसी महापुरुष को उसी बालक को देखेंगे जो माँ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते जो हमारे लिए ही देह धारण करके आए हुए हैं वे अनुग्रह कर हमें बतला देंगे किस प्रकार इस कठिन जीवन समस्या को पूर्ण करना संभव होता है वे सन्यासी को बतलाएंगे वे गृहस्थ को बतलाएंगे उनका द्वार सभी के लिए खुला हुआ है चलो चलो दक्षिणेश्वर की कालीबाड़ी में वे हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं चलो उन्हें देखने चलते हैं चलो मास्टर महाशय का आह्वान है हमारे ऐसे भक्तों के लिए कि चलो उनके पास चलते हैं वे हमारे लिए ही मानो की प्रतीक्षा कर रहे हैं इसमें एक बात एक शब्द का उन्होंने इतना सुंदरता के साथ चयन किया है मे लगते हैं कि वे अनुग्रह हो हमें बतला देंगे अनुग्रह रिक्वायर्स टू बी स्पेशल मेन्शन इस शब्द अनुग्रह को गहराई के साथ जाकर मनन करने की जरूरत है भागवत में भी हम पाते हैं अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल करते हुए परीक्षित को कह रहे हैं ज्ञानी प्रवर सुखदेव जी और गीता में भी हम पाते हैं अर्जुन कह रहे हैं कि मद हे भगवान आपने मुझको अनुग्रह कर अपने इस उत्तम और अपने इस परम ज्ञान को मुझको बदलाया परीक्षित भी कहते हैं कि हे राजन आपको मैं उस उत्तम और परम ज्ञान का पाठ करवाने जा रहा हूं यह भगवान के अनुग्रह से ही हुई है अनुग्रह का अंग्रेजी में कोई सटीक शब्द नहीं है जितना भी हम भाई ग्रेस ऑफ गॉड या जितना भी हम सामर्थक शब्द को ला सकते हैं मगर वास्तव में अनुग्रह शब्द का ठीक ठीक अनुवाद नहीं हो सकता है अनुग्रह शब्द के अंदर छिपा हुआ भाव चतुष्टय है अनुग्रह के ऊपर भक्ति रसामृत सुधा सागर नामक एक ग्रंथ में जीव गोस्मी जी लिखते हैं इस अनुग्रह के ऊपर भाव चतुष्टय का समन्वय है चार भाव है पहला भाव क्या है वो लिखते हैं उसका अनुवाद है पहला भाव में कि उसमें मेरी कुछ भी योग्यता नहीं है प्रभु आपने जो अर्जुन जो कह रहा है कि मद अनुग्रह या मुझ पर आप अनुग्रहित होकर जो अपने परम और उत्तम इस परम और उत्तम को सिनोनिम सोच सकते हैं पर्यायवाची शब्द मगर वास्तव में पर्यायवाची नहीं है क्यों ये उत्तम क्यों कह रहे हैं भगवान किस उपदेश को उत्तम इस लेके जितने भी उपाय हैं संसार से विमुख होने का संसार से जो हम बद चुके हैं संसार से मोक्ष पाने के जितने भी उपाय हैं उनमें से उत्तम श्रेष्ठ उपाय यही है इसलिए उत्तम और परम क्या इस ज्ञान से आपके परम स्वरूप को भक्त जानने में सक्षम हो जाता है तो कह रहे हैं इस अनुग्रह करके जो आप भक्तों को अपने परम और उत्तम ज्ञान का ज्ञान के प्रवाह में जो स्नान करवाते हैं उसके लिए कुछ योग्यता मुझ में नहीं है दूसरी चीज़ है इसके लिए मैंने कुछ श्रम भी नहीं की है बस हमें आपको इतना करना पड़ेगा कि चले चले प्रभु के पास चले इतना श्रम मानसिक रूप से हमको इन सात दिन एक घंटा के लिए बस जाना पड़ेगा दक्षिणेश्वर कह रहे कि साधक मानो कि उस ब्रिज के बीच में खड़ा हुआ है जिस ब्रिज के एक तरफ नरक है दूसरे तरफ स्वर्ग है सेम डिस्टेंस इज सपोज टू कवर ऊर्जा एक ही लगेगा पचास का दम चले जाए तो नरक नरक का लोक पचास का दम चले जाए तो स्वर्ग ना चॉइस इज़ ऑफ़ हिज, चॉइस पास है। कहां जाना चाहता है। तो कह रहे कि बस इतना आपके लिए है इतना मेरे लिए है कि इसके अलावा कुछ भी श्रम नहीं है बस ईश्वर के पास मानसिक रूप से अभी उपस्थित होना पड़ेगा दिसमत लेके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है बाद तो अनुग्रह करने के लिए ही आए है तीसरा इसमें भाव कह रहे हैं कि इसमें मेरे को साधना नहीं है नच में साधना या आस्थी अनुग्रह करने के पीछे कुछ मैंने साधना की ऐसी बात नहीं कि मैंने पचास लाख पांच लाख दो साल दस साल मैंने तपस्या की इतना जब ध्यान क्या इतना पुस्तक पढ़ी इतना ये किया इतना दान किया इतना ध्यान कुछ भी नहीं और चाहती है कि मैं दावा कर सकू ऐसे भी कुछ गुण मुझ में नहीं है ये जब चारों के चारों भावों का पराकाष्ठा साधक के जीवन में आ जाए तो ही वह समझने में सक्षम हो जाएगा कि प्रभु उसके लिए अनुग्रहित करके कृपा करके सब कुछ करके रखे हैं कह रहे कि इसके लिए जीव गोस्वामी जी कह रहे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिर्फ हमको आपको पात्रता प्राप्त करनी है भगवान की कृपा पाने की जो पात्रता है बस जो अपने आप को दावा करता है कि मैं उपयुक्त पात्र हूं मुझ पर कृपा होनी चाहिए वह पात्र नहीं है क्यों उसमें यह विनय भाव नहीं है इसमें अहंकार है कि मैं पात्र हूं तो पहली चीज ये हो गई कि यहां पर ये वे अनुग्रह करके हमें बतला देंगे कि किस प्रकार इस जटिन कठिन जीवन के समस्या का पूरा करना होता है और भी साथ एक लाइन को जोड़ रहे हैं क्योंकि वह सन्यासी को बतलाएंगे वह गृह को बतलाएंगे क्यों उनका द्वार सभी के लिए खुला हुआ है श्रीमदर्शन नामक एक ग्रंथ है उसके पंचम अध्याय में हम पाते हैं मेहिजाम नामक एक स्थान है वहां पर मास्टर महाशय कुछ भक्तों के साथ कुछ दिन रहते थे वहाँ पर वचनामृत का पाठ होता था वे व्याख्या करते थे तो इसी अंश का पाठ हो रहा है तो नित्यात्मानंद दिनों सन्यास नहीं हुआ था जगह बंधु ब्रह्मचारी के नाम से थे वे पूछ रहे हैं कि महा से आपने इस बात को क्या सोच कर लिखा है तो मास्टर सुंदरता के साथ जो कहते हैं मैं आपको पढ़ सुनाता हूँ पंचम खंड श्रीमा दर्शन में मश्र महाशय कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों के आधार स्वरूप है आश्रम सुव्यवस्थित एवं सुनियंत्रित रहने से समाज व राष्ट्र सुस्त सतेज व शक्तिशाली रहता है दूसरी ओर संन्यास आश्रम यदि अधोगामी दुर्बल व आदर्श च्युत हो जाए तो साथ ही साथ आश्रम भी अध हो जाता है ये दोनों आश्रम ही मानो की एक दूसरे के अन्योन्य आश्रयी हैं क्योंकि सुस्थ एवं पवित्र गृहस्थाश्रम से ही समाज में आदर्शवान शुद्ध साधुओं का आविर्भाव होता है और आदर्शनिष्ठ सर्वत्यागी सर्व सन्यासियों के सान्निध्य में सुस्थ व सबल गृहस्थाश्रम भी एकमात्र टिक सकता है इसी कारण हम देखते हैं कि ठाकुर गृहस्ताश्रम को ऊपर उठाने के लिए कितने चिंतित हैं सन्यासी को कह नहीं रहे ऐसी बात नहीं है सन्यासी को भी जरूर कह रहे हैं मगर दारू मदार मान उनका है गृहस्थों को किस बात एक हाउस होल्डर को एक गृहस्थी को एक कंप्लीट मैन एक यथार्थ भक्त बनाया जा सके इसी के लिए उनका एंड एंड ऑल इसी के लिए उनका सब कुछ प्रयास करें कि इसी के लिए वे लोगों को बुला बुला कर कलकत्ते में गृहस्थों के घर जा जा कर उनके व्यथा को सुनते थे और कहते तो हो समझ गया मैं तुम्हारे दांत के साथ दांत नहीं बैठ रहा है अर्थात संसार के साथ तुम अपने आप को खपा नहीं पा रहे हो ठीक एक दिन उदराना दक्षिणेश्वर में शनिवार या मंगलवार को आना मां के पास मधुवार है कि ना आना सब ठीक हो जाएगा किसी ग्रस्त को कह रहे ओफ संसार में रहते रहते तुम्हारा शरीर खरोचों से भर गया ओह मानो कि ठाकुर का खुद ही का शरीर त्रिताप से तापित होकर खरोचों से भर चुका है वह क्या क्या कह रहे हैं हम इसे चुंबक चुंबक अंशों को लेकर सात दिन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे मश्रमा से आगे लिखते हैं अनंत गुणाधार प्रसन्न मुरते श्रव ने जार कथा आंखी झारे <coughs> उनके बारे में कह रहे हैं एक विख्यात गाने का एक अंश लेकर कहते हैं कि कौन है वो वे अनंत गुणों के आधार हैं एक गुण दो गुण पांच गुण सात गुण नहीं अनंत गुण ये कोई न्यूमरोलॉजी का गुण नहीं है कि टू द पावर इनफिनिट ऐसी बात नहीं है इसमें फिर अनंत गुण अर्थात सबसे बड़ा गुण तो वही है प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो कोई भी प्रभु कोई भी भगवान अवतार भक्तों के दोष को नहीं देख सकते ठाकुर के पास गिरीज घोष आकर कहता है कि कोई भी शायद इतना बड़ा पापी होगा जिसने मेरे तुल्य पाप आचरित किया होगा कह रहा है तू क्या पाप किया है कुछ भी पाप नहीं तू काली को नहीं मानता एक बार तू माँ का नाम उच्चारण कर एक बार कोई अगर राम का नाम उच्चारण कर ले जितने भी पाप थे वे कट गए यही एक बारीक रेखा है विभाजन रेखा हमारे ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल ऑफ दर्शन और पाश्चात्य फिलोसॉफी के साथ इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है हम पापी हैं हम पापी हैं उनका धर्म शुरू ही हो रही है पाप से हम पापी हैं मगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अमृतस्य पुत्रा पुत्रा यहाँ पाप का कुछ अस्तित्व है नहीं कह हमारा स्वरूप है हम तो फेंक दिया जाए एक साल दो साल तीन साल के बाद उसमें कीचड़ की बदबू चली आती है मगर वो बदबू कोई परमानेंट चेंज नहीं होता वो केमिकल चेंज नहीं है वो फिजिकल चेंज उसको रगड़ देने से ही सहवाल की बदबू चले जाएगी फिर से चंदन की खुशबू ही निकल आती है तो ये हमारा विश्वास है हमारे समस्त भारतीय दर्शन यही कहती है यही उनका सुझाव है यही एक मातृ उपदेश है कि नहीं पाप हमारा कृत्य हो सकता है मगर पाप स्वरूप कभी भी नहीं हो सकता है तो ठीक है जब तक हमें पता नहीं था अनजाने में न जाने हमने क्या क्या कर लिया है मगर एक बार जब ज्ञान हो गया बस प्रभु के आश्रय में एक बार चले गए तो पाप क्या वही कह रहे कि यही इनमें सबसे बड़ा गुण है प्रसन्न मूर्ति वो उनका मुंह उनका श्रीअंग इतना प्रसन्न चित्त है उनको देखने से ही इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कैसे चुंबक की शक्ति जैसे अल्पिन में चली आती है अल्पिन चुंबक नहीं है मगर उस चुंबक के साथ रहते रहते मानो कि अल्पिन ही चुंबक बन गई हिमालय के जितने पास आप जाएंगे शीतलता का अनुभव करते रहेंगे अर्थात ऐसे वे लोग अवतार गढ़ ऐसे व्यक्तित्व संपन्न होते हैं कि उनके सानिध्य में जाने से ही इक्षते तो। एक बार धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ अर्थात कटाक्ष में देखने से having a mere side look. देखने से मन आनंद से तृप्त से भाव विवल से पूर्ण हो जाता है उनके जिनकी बातें श्रवण से श्रवण करने से आंखों से आनंद के अश्रुधारा बहना शुरू हो जाता है फिर आह्वान देते हैं चलो भाई चलो अहेतुख कृपा सिंधु दर्शन, ईश्वर प्रेम में रात दिन मत वाले हस्मुक श्री राम कृष्ण के दर्शन करके हम मानव जीवन को सार्थक करें आज रविवार 26 अक्टूबर अठारह वे हेमंतकाल कार्तिक की शुक्ला सप्तमी तिथि दोपहर का समय ठाकुर के उसी पहले वाले कमरे में भक्तगण इकट्ठे हुए हैं उस कमरे के पश्चिम की ओर अर्ध चंद्राकार एक वरामदा है वरामदे के पश्चिम में बाग का पथ उत्तर दक्षिण की ओर जा रहा है पथ के साथ पश्चिम में मां काली का फूलों का बगीचा है उसके पश्चात ही पुष्टा फिर पवित्र सलीला दक्षिण बाहिनी गंगा जी बह रही हैं आज अनेकों भक्त उपस्थित हैं आज सही मायने में आनंद का हाट है आनंदमय ठाकुर श्री राम कृष्ण का ईश्वर प्रेम भक्त मुख दर्पण से मुकुरित हो रहा है कैसा आश्चर्य है आनंद केवल भक्त दर्पण में ही क्यों बाहर के बगीचे में वृक्ष पत्र में नाना प्रकार के जो फल फूल खिले हुए हैं विशाल भागीरथी के वक्ष पर सूर्य किरण प्रदीप्त नील मंडल में मुरारी चरण चित गंगा वारिकण बाही शीतल समीरन में यही आनंद प्रतिभासित हो रही है कैसा आश्चर्य है सत्य ही मानो की उपनिषद की सूत्र यहां पर मूर्तिमान हो गई है मधुमत पार्थिवगुम गुण रज मधुवाता रिताय सिंधवा यह ध्यान योग्यक है पृष्ठभूमि दे रहे हैं ऐसे पृष्ठभूमि में हमको मानस यात्रा करके जाना पड़ेगा भगवान के सान्निध्य में जब तक हम अपने आप को भगवान के ऐसे उपस्थिति स्वरूप एक परिवेश में अपने आप को नहीं ले जा पाते हैं तब तक यथार्थ रूप से हम उपकृत नहीं हो पाएंगे कह रहे हैं कि आनंदमय पटभूमि में आनंद देखना ये सिखा रहे हैं हमें यह बात क्यों लिखी उन्होंने मधुमत पार्थिव गजा हमें अनुभव करना पड़ेगा कि पट भूमि का आनंद में है और उससे आनंद की छटा एकाद किरण एकाद कण में आप में है करें कि ठाकुरबाड़ी के पुजारी द्वारपाल परिचारक सबके अंदर वही आनंद ही आनंद हम देखने में सक्षम हो रहे हैं बात यह है कि जब तक उस आनंद के फुहार को जब तक उस आनंद के छटा को हम अपने अंदर न ला पाएं, बाहर हम उस आनंद को नहीं ला पाएंगे अक्सर हमें यह प्रश्न सुनने को मिलता है कि तो आनंद कहां है ये इसको एक साहित्य के रूप में वचनामृत के पन्नों में सुशोभित तो ही रहने दीजिए वास्तव तो में कहा पुजारियों के अंदर आनंद कहा क्या आनंद हम देखेंगे इसमें आगे कह रहे हैं कि जितने लोग आए हैं सब भगवत भाव से प्रेरित होकर यहाँ पर विराजमान कर रहे हैं विराजित हैं क्योंकि सा ये आज साल पुरानी बात हो सकती है आज के दिन में तो यह तनिक भी हुँ? सठीक नहीं बैठती क्यों आज बोला कौन सा आस आदमी है सभी लोग बहिर्मुखी है सभी लोग भोगवादी है सभी लोग वासना कामना से परिचारित हो रहे हैं कौन भगवान को देखने चाहेगा किसके अंदर आनंद है इस बात में दो चीज हमको सुनना पड़ेगा जानना पड़ेगा समझना पड़ेगा जो लोग कहते हैं कि संसार में भोगवादी और संसार में पापा चरण करने वाले पापिस्ट लोगों का ही भरमार है बात यह है कि हमारे अंदर जैसा है मैं वैसा ही देख रहा हूं यह एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि संसार एक संतुलन है एक मोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में यह है यहाँ पर जितने प्रकाश है उतना ही अंधकार है जितने दिन है उतने ही रात है जितने जीवन है उतनी ही मृत्यु है जितना आनंद है उतना ही निरानंद है जितना धर्म है उतना ही अधर्म है यह बात ठीक है कि संख्या में अधर्मियों का संख्या में कामना वासना से परिचारित होने वाले मनुष्य की संख्या ज्यादा है आप लोगों की संख्या कम है मगर एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा टंटा माउंट सच ए बिग क्यूब ऑफ उड एक लकड़ी के इतने बड़े टुकड़े के साथ लोहे का छोटा टुकड़ा काफ़ी है एकविलीब्रियम स्टेट करने के लिए तो एक एक आप लोग कैसे भक्त कदाचित दो एक ऐसे भक्त दो सौ एक सौ किया दो हजार हजा तीन हजार भी बहिर्मुखी ऐसे भक्तों के साथ वो संतुलन बनाए रखने में सक्षम है यह संसार में संतुलन नहीं हुई होती तो संसार कब के उपनिषद में बिरधारण उपनिषदों में हम यही पाते हैं कब इसमें वर्ष हो गया होता अगर इसमें संतुलन ना हुआ होता दूसरी चीज जो बहुत बड़ी चीज है अगर आपके अंदर आनंद है तो चारों तरफ आप आनंद है। मैं अगर कामना वासना से परिचालित हूं मैं जगत संसार को कामना वासना से परिचालित देखूंगा मैं अगर भक्त हूं जगत संसार को मैं देखूंगा भक्त के रूप में हमारे एक महाराज है बॉस्टन में रहते हैं वह पिछले वर्ष पिछले चार जब यहाँ पर वो हुआ था कुंभ मेला तो आए थे त्यागानंद जी महाराज जी के भी बहुत नजदीक है वो आके क्या हुआ उनको दोपहर में वो सब अखाड़ों में हरिद्वार में अखाड़ों में घूमने लगे लेक्चर्स होता है प्रवचन होता है सुनने चले गए एकमात्र एक अखाड़े में उनको यही सुनने में मिला वृंदावन के रामदास काठिया बाबा का जो मठ है वहाँ के मठाधीश कह रहे न लगभग 90 बयानबे साल का उम्र कोई विदात नहीं है पोपले वे कह रहे हंसते वे कह रहे आप सब देव स्वरूप हैं वास्तव में जो उत्तराखंड को देव भूमि का दर्जा दिया गया आप लोगों को देखकर ही लगता है कुछ भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं सरकार ने कितने आप लोगों के लिए की इतना कष्ट लेकर आप लोग आए आप लोगों के अंदर अगर आनंद ना हुआ होता तो इस आनंद में आप लोग हिल्लोल कल्लोल में मत मत मदमत नहीं हो गए होते और दूसरे समस्त आश्रमों में अखाड़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध सिस्टम के विरुद्ध म्यूनिसिपलिटी के विरुद्ध अखाड़ाओं के विरुद्ध कंप्लेन ही कम्प्लेन कंप्लेन ही कंप्लेन कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे अंदर जैसा मैं जगत संसार को वैसा ही देखूंगा कृष्ण एक बार पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से और कौरव के बड़े पुत्र से कहते हैं जगत संसार में पुण्यात्मा ज्यादा है या पापी लोग ज्यादा है युधिष्ठिर कहता है कि सखा पापी या बड़े पापी कौन है कहा पाप देख रहे हैं कौरव के दो भाई लोग कह रहे हैं ये बस पुण्यात्मा कृष्ण कहां किसको तुमने पुण्य के मार्ग में विचरण करते हुए देख लिया अर्थात सिर भावना ऐसे सिद्धि तादृशी दूसरी बात यह है यह भी मनन योग्य है ये पहली मैं बोल लेता हूं उसके बाद इस सूत्र का हम व्याख्या देखेंगे अक्सर हमें ये सुनने को आता है कि जो लोग इस धर्म के मार्ग पर अपने आप को न्योछावर करते हैं धर्म के साथ अपने आप को जोड़ कर चलने वाले गृहस्थों को कष्टे कष्ट कस्त मिलता है अब वो देखिए वो कैसा झूठ बोलता है वो देखिए वो कितना घूस लेता है हा? उसके जीवन में आनंद ही आनंद दो तीन चार पांच गाड़ियाँ हैं सभी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में बंगलोज हैं उसके इस बात को भी हम पहले एक बार सुन ले बार, इसे हम स्पष्ट तरह से इसको समझने में सक्षम हो जाएंगे जो आदमी यह कह रहा है कि झूठ बोलते हुए वह आनंद में है घूस लेते हुए वह बहुत संसार में प्रतिष्ठित है अगर उसमें साहस हुआ होता वह भी झूठ बोलता उसमें साहस हुआ होता वह भी घूस लेता उसमें सास नहीं है सिर्फ वो झूठ नहीं बोल पा रहा उसमें सास नहीं है इसलिए वो झूठ नहीं बोल पा रहा है मगर वो झूठ लेते हुए झूठ बोलते हुए घुस लेते वे व्यक्ति को अगर आनंद मैं देख रहा हो तो बात वही हो गई इंडियन पैनल कोर्ट में दोनों का एक ही नियम है जो मर्डर करता है और एटेप्ट टू मर्डर एक ही सज्जा है दोनों का तो जो घूस ले रहा है और मैं घूस नहीं ले पा रहा मगर मैं देख रहा हूँ वो घूस लेकर बहुत आनंद पे आ? इसलिए दम अगर मुझमे हुआ होता साहस हुई होती तो मैं भी घुसले ले लिया होता ले लिया होता तो ये बात, बात भी हम देखेंगे भगवान किस बारीकी के साथ इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कह रहे हैं कि एक ही बात वहां पर कह रहे हैं भक्तों से ठाकुर चाहते हैं कि भक्तगढ़ बीच बीच में भीषण संसार से हटकर यहां पर आए, यहां पर आए, अर्थात अपने तरफ दिखाकर कह रहे हैं यहां पर आए यहां पर आए, अर्थात श्री राम कृष्ण के प्रति नहीं आए गीता में भी हम गहराई से नहीं देखते इसलिए कृष्ण को दोषारोप करते हैं जहां पाते हैं कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मद अनुग्रह या जहां पर कहते हैं कि यद करोशिया जो कुछ है, मत अर्पण तो मुझको दो मुझको दो मेरे शरण में आओ मैं तुमको चरम और परम आश्रय प्रदान करूंगा कि तक तो पॉलिटिकल लीडर भी बोलेगा कि मेरे आश्रय में चले आओ मैं तुमको शरण दूंगा तो वेर इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड कोई भी अवतारो नहीं समझने में तो दो समरा है दो दृष्टि लेकर हम गीता को पढ़ते हैं कहीं भी आपको श्री कृष्ण नहीं मिलेगा श्री भगवान वाच यही भगवान जब राम के रूप में आते हैं यही कहते हैं कभी कृष्ण के रूप में आए कभी बुद्ध के रूप में आए कभी मोहम्मद के रूप में आए कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कभी भगवान कभी ईसा मसीह के रूप में आए कभी ठाकुर के रूप में तो श्री भगवान हो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शरण में आएगा तो भगवान मास्टर मां से वचनामृत में लिखते हैं कि जो मेरे शरण में आएगा अर्थात जो यहां आएगा अपने तरफ दिखाकर कह रहे हैं तुम लोग इस भीषण संसार में इतने दिन तक क्यों रहे बीच बीच में यहां आना बीच बीच में यहां अब सबसे ज्यादा विभ्रांति इतिहास के पन्नों को अगर आप हैं, तो हम यही पाएंगे कि धर्म को लेकर ही विभ्रांति धर्म को लेकर ही सबसे ज्यादा विवेकानंद जी भी कहते हैं खून की नदियां धर्म को लेकर ही बनी है जो लोग नास्तिक है उन लोगों के साथ कुछ समस्या नहीं है पृथ्वी को भी कुछ लेना देना नहीं उन लोगों को भी लेना देना नहीं जो लोग नास्तिक है समस्या हो गई आस्तिकों के साथ मसूरी में एक बहुत बड़ा चर्च है वहाँ के फादर कभी कभी हमारे देहरादून बसन में आते हैं तो लास्ट टू लास्ट ईयर एक मसीब में उनको बुलाया था एक दिन पहले आ गए बेल्जियम के फादर हैं वो लगभग नाइन्टी प्लस एज है उनकी तो काफ़ी खाते खाते पीते पीते काफ़ी पीते पीते हम लोगों में बात कर रहे हैं तो मैं मदाकबा कर रहा हूँ कि फादर हिंदी बहुत बढ़िया गढ़ बोल लेते हिंदी बोल लेते तो मैंने कहा कि फादर आप तो बोलेंगे कि हम लोगों का मोक्ष नहीं है हिंदूज हर्डली है लिबरेशन कभी पीते पिते गंभीर हो गए गंभीर हो गए कहते हैं नामकृष्ण नाइट या हिंदुओं का मोक्ष भले ही संभव हो मगर जान के रखो किसी प्रोटेस्टेंट को मोक्ष नहीं मिलेगा <laughs> वो कैथोलिक फादर जोर करके कह रहे हैं हम हिंदुओं को भी मुक्ति मिल सकती है मगर किसी प्रोटेस्टेंट को नहीं मिलेगा उन्नीस में वृंदावन और अयोध्या लहु हो गया था सरजून्न नदी और उधर वृंदावन में क्या हूं घटना छोटी सी एक बार को लेकर हो गई थी परम भक्तों के बीच में हो गई अड़तीस में वृंदावन में रामायती वैष्णव भी रहते हैं और कृष्णायती वैष्णव भी रहते हैं उन लोगों में झगड़ा है रामायती वैष्णव लोग उस मंदिर में ही जाते हैं पूजा करते हैं जहाँ पर तुलसीदास को कृष्ण भगवान ने राम के रूप में दर्शन दिया था अब एक उनके अनुष्ठान में एक रामायती मंडलेश्वर कह रहे हैं देखो जाओ कभी तुम लोग जाकर कुछ भक्त लोग भी उनके फॉलोअर्स हो गए भक्तों के उद्देश्य से कह रहे हैं कि तुम लोग पूरी में जाओ मैं बोलता हूँ पुरी में जाओगे पैसा नहीं है मैं तुम लोग को दूंगा पैसा पुरी में जाकर जगन्नाथ के मंदिर में देखो जगन्नाथ क्या कर कह रहा है अपने नूले हाथ को लेकर सबको दिखा रहा है। दिखा रहा है करके वो दिखा रहा है मंडलेश्वर जी दिखा रहे कि देखो कृष्ण के रूप में मैंने कितना अपकर्म किया उसके लिए आज मुझे भुगतना पड़ रहा है अब ये बात जब लोगों ने सुन ली कृष्ण के भक्तों ने झगड़ा शुरू हो गया लाठी लाठी लाठी खून हम लोग का जो वृंदावन में रामकृष्ण बिस्सर वहाँ लहू लहान से भरे वैष्णव साधुओं से भर क्या कोई भी वार्ड खाली नहीं है कोई भी गैलरी खाली नहीं वरामदा खाली नहीं सब लहू बगल बगल में रामायती साधु और वो साधु लोग बैठे बने अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो विभ्रांति हुई है वो धर्म को लेकर ही हुई है और धर्म के अनुयायियों ने ही क्या है इस्लाम को लीजिए क्रिश्चियनिटी को लीजिए बुद्धिज्म को लीजिए जैनों में देखिए स्वेतंबर के साथ दोनों तो का ही न जानो कि कितना बुद्धिज्म में लीजिए इसीलिए ठाकुर यहाँ पर आए ठाकुर आकर यहाँ पर दिखा गए कि जितने मत उतने पद वो प्रतिष्ठित करके जो भी तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सबसे आग्रह कर रहे हैं आग्रह करके वे प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर धर्म के संबंध में कहेंगे किनको कहेंगे गृहस्थों को कहेंगे क्या कहेंगे जिससे हम लोगों का जो धर्म के विषय में गलत फहमी आए हैं फ्रॉम व्हेट टू स्टार्ट आज मॉडर्न मैनेजमेंट के भाषा में हम कहते हैं अनरस फुलफिलमेंट ऑफ Five Ws are there. Never, never get yourself admitted to any such institute or school or जो भी आप कह लें ये वट वाई वेयर हु एंड वेन ये पांच डब्लू का साथ ही साथ फुलफिलमेंट होना चाहिए तो यहां पर वट इज द रिलीजियन वी आर गोइंग टू हेल्प फ्राम ठाकुर तो फिर मास्टर मशा कह रहे हैं मास्टर वहाँ से कि गृहस्थों को कहेंगे सबसे पहले गृहस्थों को कहेंगे कि अपने इस गारस्थ जीवन को तुम कैसे सुलझा पाओगे जो हम उलझा उलझ चुके हैं गृहस्थी के साथ इसको कैसे हम सुलझाएंगे इसी का हम विस्तार से हम देखेंगे ठाकुर मनमोहन एक भक्त मनमोहन जी पूछ रहे हैं अच्छा आप तो कहा करते हैं कि राम ही सब कुछ बने हैं कृष्ण मैं मैं कहता कि मैं देखता हूं। तुम सब लोग बैठे हो मैं सबको अलग अलग नहीं देख रहा हूं सबको राम ही देख रहा हूं तो यहां पर ठाकुर एक सीख दे रहे हैं जाए बस हम तो टटोलते ही रहेंगे टटोलते ही रहेंगे टटोलते ही रहेंगे तो आज यहीं तक अगले कल हम फिर इसी समय यहाँ पर समवेत होंगे ओम शांति शांति शांति हरी ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पण मस्त मोबाइल बंद करके प्लीज